ग मुनीत उपस्थित आर्यभद्र पुरूषों पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय विद्यार्थियों पठत कॉपी पठे शीघ्र स्वियंग, स्वियंग, के विषय में से पढ़ें। मनुभा कथमी तीन वर्षाण्युदीक्षेत गृह कन्म कन्य, कन्यर, ऊर्धन कालादेतस्मा विंदेत सदृशंपति इसी प्रकार मनीष कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसा ही कुमारी रखो परंतु बुरे मनुष्य के साथ विवाह ना करो यथा काम मामनात्तिष्ठेत मा गृह कन्यात्म नचैवे नो तो गुणीनाये कर पुरातन सुश्रुत चरकादि वैद्य ग्रंथों में आयु के चार भाग कल्पित किए हैं वृद्धि यौवन संपूर्णता और हानि इनकी इस श्लोक में दूहे सो देखु चतस शरीरस्य शरीर से वृद्धियौव्वनम सूर्णता किंचि पिहाशा वृद्धि आपंच विंशते यौवनम संपूर्णता ततः तत किंचिपिश्चे पुरुषों की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कम से कम 40 वर्ष की वय आगे होनी चाहिए निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की 25 वर्ष की वय होनी चाहिए और लड़की की 16 वर्ष की वय वय होनी चाहिए ऐसे ऐसे सुश्रुत का कहना है विवाह का प्रकरण चल रहा है क्योंकि ये ग्रस्त आश्रम तीन आश्रमों का पालन करता है ब्रह्मचारी का पालन करता है तो ग्रस्त आश्रम करता है पहले हमारे देश में आश्रमों में ये परंपरा हुआ करती थी कि गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते थे वो ग्रस्थियों के घर से भिक्षा मांगने जाया करते थे और उन ग्रस्थियों के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ते थे तो ऐसी स्थिति में उन ग्रस्थियों के अंदर एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता था कि मेरा बच्चा भी गुरूकुल में गया हुआ है तो वो भी किसी न किसी घर के दरवाजे पर खड़ा होगा किसी दूसरे का बच्चा मेरे दरवाजे पर है तो मेरा बच्चा भी किसी दूसरे के घर के दरवाजे पर दीक्षा के लिए झोली फैरा फैला रहा होगा तो ये जो एक भावना थी तो इस भावना से गुरुकुल और ब्रह्मचारियों के प्रति बहुत अच्छे संबंध बन जाया करते थे दूसरा एक ये भी कारण बनता था भिक्षा मांगने का कि ब्रह्मचारी के अंदर अभिमान नहीं उभरता था अभी जैसे वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा है जो ये प्राइवेट स्कूल खुलने हैं इनमें विद्यार्थियों के अंदर एक अकड़ आती है एक उनके अंदर अहम का भाव उत्पन्न होता है कि मैं फीस देता हूं मैं शुल्क देता हूं तो ये मेरे साथ में क्या करते हैं मैं फीस देता हूं और ये पढ़ाते हैं तो आजकल तो अध्यापक को एक मजदूर की तरह माना जाता है जैसे फैक्ट्री का मजदूर है आठ घंटे दस घंटे काम करता है वो उसका जितना भी बनता है वो मालिक से ले लेता है तो आज बच्चों के और अध्यापकों के बीच में वो मधुर संबंध नहीं रह गए वो अध्यापक भी उस तरह के नहीं है और ना बच्चे उस तरह के हैं लेकिन फिर भी जिम्मेवारी बड़े की होती छोटे की नहीं तो पहली जो व्यवस्था हमारे गुरूकुलों में हुआ करती थी उसमें समाज एक दूसरे से बंधा हुआ रहता था और बच्चे के अंदर ये भावना तीव्रता से उत्पन्न होती थी कि मुझे समाज का काम करना क्योंकि मैंने समाज का खाया समाज के ऊपर मेरा दायित्व तो है समाज का मेरे ऊपर ऋण है कि मैं इस ऋण को चुकाऊं तो ये जो उच्चतम भावनाएं उन, उन ब्रह्मचारियों के अंदर उत्पन्न होती थी उन विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न होती थी आज वैसी भावनाएं प्रायः लोप हो गई वैसी भावनाएं विशेष रूप से स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के अंदर तो उत्पन्न होती नहीं क्योंकि उन्हें इस तरह की भावनाओं से अपरिचित बना दिया जाता है कि कोई ऐसा संबंध भी होगा गुरु शिष्यों के संबंध में गुरुकुल प्रार्थना की जाती है सहना हो तो हमें दूसरे की रक्षा करें कालेजों में स्कूल कालेजों में कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाए एक दूसरे का जीवन आगे की ओर ले जाए एक दूसरे का चरित्र सुधारे ऐसी शिक्षा कही नहीं है तो उसी पुरातन शिक्षा <laughs> व्यवस्था का जो आधार था वो ग्रस्तों के ऊपर था तो इस प्रकार के ग्रस्त जो है वो तीन आश्रमों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता था दायित्व लेता था ब्रह्मचारी को भी ग्रस्त से ही अपनी उधर पूर्ति करनी है सन्यासी भी अपना पेट ग्रस्तियों के हाथ जाकर ही भरता है उनको उपदेश करता है और बाणप्रस्तियों के लिए भी विधानता है वो भी भिक्षाटन करें तो इस प्रकार से ग्रस्त आश्रम पहले एक यू कहे कि देवों का निर्माण करने वाला समाज को एक सही दिशा देने वाला आश्रम ये कहा गया तो उसी के एक दिशा में चर्चा चल रही है कहते हैं कि पीढ़ी बर्फाणी उदिक शेता गृहे कन्या ऋतु मतुति ऊर्धम तु कार्मा बीन दे सर्वसम पति कह रहा है कि कन्या जो है वो ऋतुमती हो जाए यानी वो आप समझते होंगे ऋतुमती मुझे नहीं पता क्या ये तो ऋतुमती कन्या हो जाने पर भी प्रीढ़ी वर्षाणी उदी क्षेत्र वो तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करें और उसके बाद क्या करें कहते एकस्मात ऊर्धम तु इस समय के व्यतीत हो जाने पर बिंद बिंद वो वो जो है सदस्य पतिं बिंद यानी वो अपने अनुकूल गुणकर्ण स्वभाव वाले पुरुष के साथ में वो ग्रस्त आश्रम में बन जाए और ऐसा होने से ही ग्रस्थ आश्रम में सुख की नींव पड़ती है लेकिन जहां इस तरह की सावधानियां नहीं रखी जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कन्या का उचित समय पर वर नहीं मिल पाता है पुरुषों के साथ भी ये समस्या हो सकती है तो मजबूरी में फिर जब नियम टूटते हैं तो ग्रस्त आश्रम तो बन जाता है लेकिन वो आदर्श स्थिति नहीं बन पाती है और आगे कहते हैं किसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक ये जो तीढ़ी वर्सायणी क्षेत्र है इसका तो छूट गया सर इसमें दिया हुआ नहीं है कहते हैं कि काम आमरणात्ष्ठेत गृह कन्या ऋतुमती अति न एनाम एना प्रेत तु गुणीनाये कह रचित मनीषी क्या कहते हैं कामम मरण पृष्ठेत गृह कन्या ऋतुमती अपी हाँ आमरणात् तो कहते हैं कि कन्या जो है वो ऋतुमती हो जाने पर भी मरण पर्यत चाहे कामम का था चाहे वो मृत्यु पर्यत घर में ही रहे यानी वो अभिवाहित ही रहे लेकिन न कई ना प्रच्छेद तो गुणहीनाय करिते, लेकिन इस कन्या को किसी भी हालत में गुणहीनाय न कर जो गुणकर्म स्वभाव से श्रेष्ठ आचरण नहीं है जिसका निंदित आचरण करने वाला है उसका समाज में कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है दुर्व्यसनों से वो ग्रस्त है नशा करता है या और तरह की गतिविधियों में गलत गतिविधियों में वो लिप्त है उसका स्वभाव कुछ अलग तरह का हिंसक है क्रूर है या स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में वो निभा सके तो मनु जी सावधान करते कहते हैं कि वो कन्या कुवारी अच्छी भले ही अपने घर में रह जाए और जैसे तैसे अपनी आयु को व्यतीत कर दे लेकिन किसी दुष्ट आचरण वाले पुरुष के संपर्क में अपने को ना बांधे, उससे अपना संपर्क ना करे क्योंकि अकेली होने पर तो यह है कि कुछ दुखी होगा थोड़ा दुखी होगा लेकिन जब अनैतिक आचरण वाले किसी पुरुष के साथ कन्या का ग्रहन, पाड़ी ग्रहण कर दिया जाता है तो वो जीवन भर का दुख बन जाता है और ये समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें आती रहती है कि कि कहीं सास और ससुर उस बेटी को बहुत सताते है एक बार तो ऐसी घटना किसी ने लिखी विद्वान ने मध्य प्रदेश की कोई घटना है कि इतना प्रताड़ित किया उसको कि दहेज और लाओ और लाओ और लाओ अब वो कहां तक पिता इतना करे पिता की भी अपनी एक सीमा होती है वो भी कहां तक दे लेकिन वो ससुराल वाले उसको बार बार बार बार प्रताड़ित करते रहे और इतना प्रताड़ित किया कि उसके हाथ पैर काट दिए और बुरी हालत में उसकी पिटाई कर करके और उसको बाहर सड़क पर चौड़ा फेंक दिए ये हाल है तो ये कौन है ये वो लोग है जो राक्षस हैं इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए इस आश्रम का निर्वाह करने के लिए आगे कहते हैं पुरातन तो सुश्रुद चरकादी वैद्य के ग्रंथ में आयु के चार भाग कल्पित किए है। कहते हैं कि हमारी मनुष्य जीवन की जो आयु है इसको चार भागों में वैध ग्रंथ में विभाजित कर दिया एक तो वृद्धि दूसरा यवन तीसरी संपूर्णता और चौथा हानि तो कहते हैं इनकी व्यवस्था इस श्लोक में दी है सो देखो तो चतसरो अवस्था शरीर से वृद्धि यौवन संपूर्णता किंचित परिहार स्थिति कहते हैं कि शरीर से चतसरो अवस्था शरीर की चार अवस्था हैं जो इन गिनाई है वृद्धि यौवन संपूर्णता किंचित परिहार आशोदाध वृद्धि आप कहते हैं वृद्धि क्या है तो कहते हैं सोलह अस्त की वृद्धि होती है और आप पंचविंश तेर यौवन और 25 वर्ष तक वो विवाह के योग बन जाता है पुरुष 25 वर्ष तक या चौबीस वर्ष तक विवाह के योग बन जाता है उसको यौवन कहते हैं और कहा आ चक्शता संपूर्णता और 40 वर्ष की अवस्था में सभी धातुओं को पुष्ट हो जाती हैं शरीर पूरी तरह पुष्ट बलवान और निरोग रहता है तो कहते हैं वास्तव में ये जो विवाह है चालीस वर्ष वाला और स्वामी जी और मतलब उपनिष्दों के आधार पर इसकी आयु थोड़ी सी बढ़ा देते तो कहते हैं अड़तालीस वर्ष पर्यंत अब आज वर्ष के अड़तालीस अड़तालीस वर्ष की आयु में कोई ये सपना भी नहीं ले सकता कि मैं अड़तालीस वर्ष की आयु में विवाह करूंगा क्योंकि आज का खान पान आचरण आचार विचार वैसा नहीं रहा तो इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही जिनको गृह शासन में जाना होता है वो जल्दी जाना चाहते हैं समय हो या ना हो जाना चाहते हैं ताकि आगे के लिए कोई समस्या इस तरह ना खड़ी हो तो कहते हैं कि पुरुषों की योग अवस्था प्राप्त होने के लिए कम से कम 40 वर्ष वय होनी चाहिए निकृष्ट पक्ष में लड़के की 25 वर्ष यानी वो विवाह निकृष्ट है उस विवाह को विद्वान श्रेष्ठ विवाह नहीं कहते हैं जो 25 वर्ष की आयु में किया जाता है और आज अधिकतर प्राय करके 20 में 21 में 18 में 22 में कर लेते हैं विवाह तो ये श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में नहीं आएगा पर यह है कि देशकाल प्रस्तुति के अनुसार कुछ नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जाता है कम से कम इतना है कि बाल विवाह से तो उत्तम ही है ना कि बाल विवाह अगर कर दिया जाए तो उससे तो ये ठीक ही है तो इस दृष्टि से विद्वान कहते हैं कि जो निकृष्ट विवाह है ये पच्चीस वर्ष वाला है और श्रेष्ठ विवाह क्या है यानी जिसमें सब धातुओं की पुष्टि हो जाती कहते हैं वो आयु तो 40 वर्ष की है और आगे कहते हैं कि लड़की की 16 वर्ष की होनी चाहिए यानी निकृष्ट विवाह के बंधन में बंधने पर भी पुरुष की कम से कम 25 और स्त्री की 16 होनी चाहिए जब ये दो जो आयु के जो परिमाण दिए हैं अगर इस स्थिति में भी विवाह कर लिया जाता है तब भी उसकी आयु उसका जीवन उसका आचार विचार आगे तक के लिए ठीक बना रह सकता है और आगे आगे आगे पढ़िए थोड़ा सा पंचमी से तटोबर से ंशे तत्व वर्षे पुमा नारी षोड तो समत वीर तो जानी याद कुशलोभिषक उपनिषद में प्रातः सवन चौबीस वर्ष तक वर्णन किया हुआ है यह पुरुषों की कुमार अवस्था है चौवालीस वर्ष तक मध्य सवन कहा है यही अवस्था है और अड़तालीस वर्ष तक सायं सवन वर्णन किया है जो सम्पूर्णता की अवस्था है इसके पश्चात जो समय आता है वही उत्कृष्ट समय विवाह आदि के लिए माना गया है विवाह होने के पूर्व वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिए इन दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन, धियन्स, वेदाध्ययन स्वार्थ नष्ट कर दिया है प्रारंभ होना चाहिए स्वामी जी सुश्रुत स्थान का एक श्लोक देखते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि विवाह की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए तो कहते हैं पंचमी से वर्ष से कुमान यानी पुरुष पुरुष की आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए कम से कम 25 वर्ष और आगे हो जाए आगे बढ़ जाती है 26, 28, 30 आज की परिस्थिति के अनुसार अगर 35 तक भी हो जाती है तब भी वो पुरुष विवाह करने लायक है तो कहते हैं कि कम से कम विवाह करने वाले की आयु 25 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए उससे पहले कोई विवाह ना करे 25 वर्षो में विवाह करे और कहते हैं कि सोड़ से सोड़ से तिमारी और स्त्री की आयु कम से कम 16 वर्ष हो 16 वर्ष से कम की स्त्री ना हो क्योंकि उससे बहुत ज्यादा शरीर में भी हानि हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते हैं इससे कम आयु में विवाह करने पर तो दोनों के लिए ये सावधानी यहां पर दी जा रही है कि कम से कम पुरुष 25 वर्ष का हो और स्त्री कम से कम 16 वर्ष की हो और आगे कहते हैं समत्तवात वीर जालियात कुशल विषक तो कहते कुशल वर्ग किसे कहेंगे कहते हैं कि समत्तवाद बीर्यंत तो उन दोनों का उन दोनों की जो धातुएं हैं वो पुष्ट होनी चाहिए और इन दोनों के विषय में इन दोनों के स्वास्थ्य के विषय में इन दोनों के आचार के विषय में जो ठीक ठीक जानता है कहते हैं सह कुशल सब जानियात उसको कुशल वैध कुशल चिकित्सक जानना चाहिए आगे कहते हैं छानदेव पुरुष ने प्रातः श्रवन 24 वर्ष तक गलन किया है ये पुरुषों की कुमार अवस्था है चालीस वर्ष तक मध्य श्रवण कहा है तो प्रातः सेवन यानी चार बजे से लेकर के छह बजे आठ बजे तक हम कह सकते हैं प्रातः सेवन या इसको ऐसे लगा सकते हैं प्रातः सेवन कब तक का मान सकते हैं दोपहर तो बारह बजे तक का प्रातः सेवन फिर मध्यान्ह सेवन चार बजे तक का फिर सायन सेवन तो जैसे समय को तीन भागों में बांट दिया है प्रातः, दोपहर और शाम काल, इसी तरह से इस शरीर की आयु की अवस्था भी उन उन समयों में अपना अपना काम कर रही होती है जब वो ब्रह्मचारी प्रातः सवन में होता है जब यानी वो आठ साल या पांच साल की आयु का वो गुरुकुल में जाता है और वो चौबीस वर्ष तक गुरुकुल में रहता है ये उस ब्रह्मचारी का प्रातःवन है तो प्रातः सेवन क्या है शक्ति की अवस्था है जैसे सूर्य जब सुबह निकलता है तो बाल सूर्य उसको बोलते हैं। सूर्य निकलने से पहले लाली फैलती आकाश में और उसके बाद वो सूर्य ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया है और होता भी नया है जब अस्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा होकर के वो छिप गया तो प्रातः काल का जैसे सूर्य है और वो दोपहर तक प्रचंड तेज में रहता है दोपहर को 12 बजे उसका तेज बहुत बढ़ जाता तो ये अवस्था शरीर के साथ भी जोड़ी गई है कि आठ या पांच वर्ष से जब ब्रह्मचारी 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहता है तो ये उसकी शक्ति की वृद्धि अवस्था है यानी उसमें तरह तरह की वृद्धियां हो रही होती शरीर में जैसे रक्त की वृद्धि खून की वृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि हड्डियों की वृद्धि और सभी तरह के अंगों का विकास हो रहा होता है इस काल में तो कहते हैं ये तो ब्रह्मचारी का प्राप सेवन है कुमार अवस्था है और 44 वर्ष तक मध्य सेवन और पच्चीस के बाद जब फिर आगे वो आयु को धीरे धीरे बढ़ाता है आगे की आयु को निश्चित करता है तो 44 पर्ष तक उसकी जो है वो मध्य सेवन है यानी जैसे 12 को लेकर के चार बजे तक तो मध्य से है और आगे कहते हैं कि जैसे प्रातः काल से दोपहर बारह बजे तक ये बढ़ता तो है शरीर लेकिन पुष्ट नहीं हो पाता केवल वृद्धि कर रहा होता है सब धातु सब पूरा शरीर शरीर के अंग आगे वो विकास कर रहे होते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे इसीलिए छोटे छोटे छोड़ बच्चों कहा जाता है जैसे जो आठ से लेकर के 16 17 18 तक के बच्चे होते हैं उनको इसीलिए कहा जाता है कि भाई कठोर व्यायाम मत करो जैसे कई लोग दंड बैठक माने लग जाते हैं उससे क्या हड्डियां कड़ी हो जाती और कड़ी होने के कारण से फिर उनकी लंबाई उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए इसलिए आठ साल की लेकर के अठारह बीस साल तक की आयु के बच्चों को दौड़ना है कूदना है उछलना है ऊपर नीचे लटकना है भागना है आसन है इस तरह के व्यायाम उनको करने चाहिए तो इससे उनका एक तो सही स्वस्थ रहेगा और शरीर का हर एक अवयव सही दिशा में आगे बढ़ेगा आगे कहते हैं 48 वर्ष तक सांसवन और 48 वर्ष तक की जब आयु उस ब्रह्मचारी की हो जाती है या वो 48 वर्ष अपने जीवन के पूर्ण कर लेता है वो विवाह का सबसे उत्तम समय माना गया है ऋषियों के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार जब पुरुष 48 का होगा तो फिर स्त्री कितने की हो स्त्री कम से कम चौबीस की हो यानी आधी आधी आयु का अंतर स्त्री चौबीस और पुरुष अड़तालीस आजकल अगर ऐसा मेल का विवाह कहीं सुन भी लेंगे तो कई बार तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा क्या अरे स्त्री चौबीस और पुरुष अड़तालीस ये तो मेल ही नहीं बैठ रहा है तो लेकिन प्राचीन काल में जब खान पान हमारा बहुत अच्छा होता था आचार विचार अच्छा होता था नियमों पे चलते थे लोग तो उस समय को देख करके अड़तालीस वर्ष की अवस्था कोई ज्यादा नहीं है जैसे युवा अवस्था 70 वर्ष तक मानी गई है आयुर्वेद में युवा अवस्था 70 वर्ष तक रहती है उसके बाद फिर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है, है? हाँ। तो आगे कहते हैं इसके पश्चात जो समय आता है वही उत्कृष्ट समय विवाह आदि के लिए माना गया विवाह होने के पूर्व वेदा धन अवश्य करना चाहिए तो विवाह करने के पूर्व वेद का अध्ययन वेद का ज्ञान वेद का पठन पाठन वो जरूर उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए क्योंकि वेद के पढ़े बिना अगर कोई गृहशास्त्र में प्रवेश करते हैं तो उनको दुख अधिक मिलेगा सुख बहुत कम मिलेगा और जब विधि विधान से कोई वेद का अध्ययन करके और उसके विधि विधानों को जान करके जब गृह शासन करता है तो दोनों के आचरण प्रशंसनीय होंगे और दोनों विवेक पूर्वक कार्य करेंगे दोनों के अंदर विवेक जागृत रहेगा क्योंकि वो शिक्षा वेद के उनके अंदर है फिर वो बिना सोचे समझे बिना सोचे विचारे कुछ नहीं करेंगे और तो जो कुछ करेंगे वो विवेक युक्त होकर के करेंगे इसलिए मनुष्य ने विधान से पहले वेद की शिक्षा का उन्होंने विधान बहुत आवश्यक रूप से यहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए किया है आगे कहते हैं इन दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदार्धन स्वार्थवश नष्ट कर दिया है शुभ प्रारंभ होना चाहिए स्वामी जी तथा कथित ब्राह्मणों पर एक तो ब्राह्मण होते हैं एक तथाकथित ब्राह्मण होते तथाकथित ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण तो है लेकिन उनमें ब्राह्मण का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता जैसे मैंने सर एक बार बताया था कि आप कश्मीर में चले जाइए केरला में कर्नाटक में वहां के ग्राह्मणों का भोजन मांस है मांसाहार करते हैं वो लोग और वो क्या क्या करते हैं ये तो उनके निकट रहने पर ही जाना जा सकता है लेकिन इतना प्रसिद्ध है उनके बारे में कि वो आचरण ऐसा नहीं करते जैसा कि मनु जी ने एक आदर्श ब्राह्मण की जो कल्पना की है आदर्श ब्राह्मण की जो परिभाषा की है उस तो परिभाषा के अंदर अंदरगत वो ब्राह्मण नहीं आते लेकिन फिर भी वो ये जरूर चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो सम्मान तो तब होगा जब सम्मान योग्य हो गए तो ये प्रकरण जो है यहां पर इसको यही समाप्त करते हैं अब शांति पाठ